श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गो राधा हरि हरी गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय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 श्रीरा हा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्रीर हा रमण हरि गोविंद जय लाल की ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमा जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यस् कमलगल् वाग्म जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्ष जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणिया प्रवर्ति तो बराको तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्री रूपम साग्रजा सह गण रघुनाथान्वित तम सजीव साइतम सवधूतम पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव कृष्ण पाद सहगणल आजाबितुजौ कनकावदीर्तनौ कमताक्ष विश्वभरौरौ युगधर्म पलौ बंदे जगत्कतायण नमस्कृत्य नरम चोत्तम दिवीं सरस्वती ततो तयमदी वाक तरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम अनर्पित चरी कुण कलौ समर्पयतलसा स्वक्तिश्रिय हरिपुरटसुंदरद्विकदंब संदी सदा हृदय कंद स्फुशीनंदन जयताम सुरतौ पंगो मोमन्द मौ मंद मती मोजौ श्री बिहारी लाल की जय श्री भागवत निवास आश्रम की जय श्री परम पूज्य बड़े बाबाजी महाराज की जय पर श्री चैतन्य चरताम बीच में एक व्यवधान के बाद में एक समय के बाद में फिर सब वैष्णवों का दर्शन प्राप्त हो रहा है में सब कोट दास सबके शिक्षण रूप गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं और श्री जगन्नाथपुरी में श्री रूप गोस्वामी जी उनसे मिलने के लिए श्रीमद महाप्रभु स्वरूप दामोदर राय रामानंद सार्टाचार्य जैसे अपने युग के सर्वश्रेष्ठ विद्वान उनको लेकर के पहुंचे श्रीमंत महाप्रभु की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है जैसा पहले भी किया जा चुका है कि अपने युग यूग के सर्वश्रेष्ठ जो विद्वान रहे वे श्रीमंत महाप्रभु के साथ में जुड़ गए और महाप्रभु के अनृत को ग्रहण करके जय जय जय जय जय जय हो हरि माने रूप गोस्वामी जैसा कवि श्री भट्टाचार्य जैसा महान विमांसक और श्री स्वरूप दामोदर जैसा व्याकरण का महापंडित और सा का महापंडित श्री राय जैसा काव्य शास्त्र के रहस्य को अतिशय रूप में जानने वाला विद्वान वो भी श्री महाप्रभु का अनुगत होकर के विराजमान हुआ और महाप्रभु के भगवत स्वरूप को केवल अनुगत हुए नहीं केवल विद्वत्ता से ही नहीं बल्कि महाप्रभु के भगवत स्वरूप का उन लोगों ने अनुभव किया और श्री रूप गोस्वामी को उस काव्य का आस्वादन उनके काव्य का आस्वादन सभी लोगों को कराने के लिए श्री रूप गोस्वामी के पास में श्री महाप्रभु सभी विद्वानों को लेकर के इन तीन चार विद्वानों को लेकर के पहुंचे और इनके साथ में बैठकर के श्रीमन महाप्रभु ने श्री विदग्ध माधव नाटक की रस का आस्वादन किया था तो विवेद माधव नाटक के रस का आस्वादन श्रीमंद महाप्रभु कर चुके हैं अब महाप्रभु ने कहा ठीक है ललित माधव नाटक इसके विषय में कहो इसकी भी कुछ वानगी हमको दो ललित माधव नाटक जो है उसका भी कुछ उदाहरण हम श्रवण करना चाहते हैं श्री रूप गोस्मी ने वर्णन किया कि ललित माधव नाटक में उदघातक नामक आमुख जो बीथी का अंग है उसका हम हमने प्रयोग किया है उदघातक वहां है जहां पर के प्रसंग चल रहा है कोई दूसरा और उस प्रसंग के साथ साथ मूल कथा का भी वर्णन कर दिया जाए और उसमें ये कहा गया कि यह किरात तारा नाम करके मेरी जो लड़की है उसके विवाह में बाधा डालने वाला है परंतु कला निधि जिसके साथ में मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूं वो कला निधि इतना चतुर है कि वह किरात को मार करके तारा को ग्रहण करेगा तारा के साथ में विवाह करेगा और ये सुनते ही पौनमास बीच में प्रवेश करती हैं बोले अरे नटराज तूने ये कैसे पहचान लिया कि मैं अपनी परम प्रिय प्राण रूप श्री राधा तारा का विवाह कला निधि अर्थात श्री कृष्ण के साथ में कराना चाहती हूं और श्री कृष्ण के रात राज कंस उनका बघ करके आगे द्वारका जाएंगे और द्वारका में जाकर के वे श्री राधिका के साथ में विवाह करेंगे तो जो आगे की मूल घटना है उस मूल घटना को एक कैटेन रेजर के रूप में किसी नाटक के प्रस्तुतिकरण के रूप में जिसको उदघाटक कहा गया अपने लक्षण के आधार पर के एक प्रसंग के अनुसार दूसरे प्रसंग को मूल प्रसंग को जहां रंगमंच के ऊपर फेंक दिया जाए और उसका उद्घाटन कर दिया जाए उसका नाम उदघाट्यक है उस उद्घाटक रंगमंच का अनुरूपण किया बड़े आनंद की प्राप्ति हुई है श्री राय रामानंद पूछ रहे हैं बोले ठीक है श्री राधा कृष्ण इनके प्रसंग का वर्णन करो और श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि जगत में ज्ञान मार्ग में राज और तम ये ब्रह्म प्राप्ति में बाधक मांगे गए हैं परंतु तो हमारे व्रज की रीति बड़ी अद्भुत है हमारे वृक्ष की रीति में जब गोधूलिंग उठती है रज उठती है तो गोपिकागण आनंदित हो जाती हैं कि कृष्ण का दर्शन होगा और जब अंधेरा छा जाता है प्रदोष आता है तो तम को देख करके उनके हृदय में आनंद की प्राप्ति होती है कि अब कृष्ण से मिलन होगा अब आगे वर्णन कर रहे हैं चौवनवा श्लोक है फिफ्टी फोर्थ चौवनवा श्लोक कृष्ण की महिमा का वर्णन कर दिया कृष्ण के रूप का अब श्री राधिका के रूप का वर्णन कर रहे हैं नायक नायिका दोनों के स्वरूप का वर्णन है तो रूपी कह रहे हैं कि मैंने इसमें नायक नायिका का श्री राधा कृष्ण उनका मुख्य रूप से वर्णन किया है कृष्ण की शोभा का वे पूर्व प्रसंग में वर्णन कर आए थे अरी सखी श्री राधिका कहती है अरि सखी ये कौन है मेघ सरी की कांति वाला जो मेरे चित्त को आकर्षित कर रहा है अब श्री राधिका की शोभा का वर्णन कर रही हैं चौवनवे श्लोक है कि बेहद सुर का मम मन कर विलोचन चकोरे यो शरद मंद चंद्र प्रभा भरण चारो तारावली मयोन मनोरथ सा राधे का श्री कृष्ण राशेश्वरी का जब दर्शन करते हैं तो एकदम विमोहित हो जाते हैं और विमोहित होकर के कह रहे हैं कि आह श्री राधिका मिल गई राधिका मिल गई आनंद का अत्यंत अत्यंत तो उल्लास है और उल्लास में उस अपने आनंद को प्रस्तुत करने के लिए अनेक अनेक बिंबों को संकलित करके उन बिंबों के माध्यम से श्री राधिका ने श्याम सुंदर के हृदय में जो प्रभाव उत्पन्न किया है उस प्रभाव को प्रकट कर रहे काव्य की सबसे बड़ी वस्तु है विशेषता है कि काव्य में एक एटमोस्फियर क्रिएट होना चाहिए एक प्रभाव कहीं वातावरण कहीं दिखना चाहिए और प्रभाव जो है उसको ही मुख्य रूप से यदि कोई कभी प्रस्तुत कर सकता है तो वह एक श्रेष्ठ कवि है और कोई वस्तु है उसका वर्णन किया तो ये तो केवल पत्रकारता हो गई कि कोई घटना है उसका सीधा सीधा वर्णन कर दिया कि ऐसा, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ वो मुख्य वस्तु नहीं है उस वस्तु ने जैसा प्रभाव डाला वो मुख्य वस्तु है तो रिपोरताज एक अलग चीज है और काव्य एक अलग चीज है संस्मरण एक अलग चीज है तीन चीज अलग अलग है संस्मरण में किसी व्यक्ति का एक व्यक्ति के ऊपर जो प्रभाव पड़ा उसमें व्यक्ति के महत्व को भी प्रस्तुत करना है उसमें मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ा अपने व्यक्तित्व को भी प्रकट किया जाए तो जहां पर लेखक का व्यक्तित्व भी प्रकट हो जहां पर जो वस्तु है उसके व्यक्तित्व का भी प्रकाशन हो उसको हम कहेंगे संस्मरण दूसरी चीज है रिपोर्टताज रिपोर्टताज में जो रिपोर्टर है वह किसी घटना या किसी व्यक्ति इसके विषय में स्वयं तटस्थ रहता है अपनी तरफ से वो कुछ नहीं कहता है जैसा है मैटर ऑफ फैक्ट वैसा के वैसा वह प्रस्तुत करने का प्रयास करता है फिर भी चोरी छिपे कभी कहीं ना कहीं जो उसकी अपनी भावना होती है वो रिपोर्टाज में रिपोर्ट में कहीं सामने आ जाती है तो दो चीज हो गई एक हो गया रिपोर्ट एक हो गया संस्मरण एक है जीवनी लेखन या बायोग्राफी आत्मकथा जीवनी और आत्मकथा इन दोनों में अपना जो चरित्र नायक है उसकी महिमा को कहीं ना कहीं बढ़ाने का प्रयास होता है तो एक शैली है बायोग्राफी या कहीं ना कहीं किसी दूसरे की जीवनी जो है उस जीवनी को प्रस्तुत करना ये दोनों ही कहीं ना कहीं पूर्व धारणाओं को लेकर चलते हैं और जीवनी लेखन में लेखक का एक कमजोरी आ जाती है कि वह अपने चरित्र नायक के दोषों को छिपा करके उनको गुणों के रूप में प्रस्तुत करने लगता है तो ये तीसरी और चौथी चीज हुई पहली चीज थी रिपोर्ट दूसरी चीज थी संस्मरण संस्मरण में अपने भी व्यक्तित्व को प्रकट किया जाता है तीसरी चीज है वो है जीवनी लेखन जीवनी लेखन में किसी को ग्लोरीफाई किया जाएगा जो लेखक है जो जो चरित्र नायक है उसको ग्लोरीफाई करने का प्रयास किया जाएगा उसको महिमा करने का प्रयास किया जाएगा आत्मकथा लेखन में भी कहीं ना कहीं चोरी छुपे अपनी जो कमियां हैं उन कमियों के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास होता है और कहीं ना कहीं अपने आप को प्रकाशित करने का प्रयास रहता है आत्मकथा में भी परंतु तो काव्य इन सबसे अलग होकर के विराजमान है काव्य में एक व्यक्ति एक वस्तु ने जो प्रभाव डाला है वह प्रभाव मुख्य होकर के विराजमान है और वो प्रभाव ऐसा होना चाहिए जिसमें वस्तु रह जाए पीछे और जो प्रभाव पड़ा है वह हो जाता है प्रधान तो श्री राधिका का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर के ऊपर जो प्रभाव पड़ा उस प्रभाव को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है यदि केवल सौंदर्य का वर्णन किया जाए तो वह केवल विवरण मात्र हो जाएगा और वह काम बन जाएगा पैशन बन जाएगा परंतु तो जो प्रभाव होता है उसमें पैशन नहीं आता है कभी भी उसमें काम की प्रवृत्ति कभी भी नहीं आती है उसमें सर्वदा रसा स्वाद की जो प्रवृत्ति है वही प्रमुख होती है तो ये कहीं विश्लेषण भी है इसके भीतर तो यहां पर श्री राधिका का दर्शन करके श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आह सामने में प्रिया का दर्शन कर रहा हूं जो प्रिया कैसी हैं का है मेरा मन वह तो है एक मतवाला हाथी और जैसा एक हाथी किसी बाबड़ी में किसी सरोवर में जल के लिए करे इसी प्रकार मेरा मन रूपी हाथी श्री राधिका के सौंदर्य और गुरु रूपी बगीचे में सौंदर्य और रूपी किसी दीर्घ का में दीर्घा मान किसी पॉइंट में किसी तालाब में वह क्रीड़ा करने वाला है तो यहां पर श्री राधिका का सौंदर्य हो गया एक सरोवर और उसमें क्रीड़ा करने वाला हो गया मेरा मन रूपी हाथी तो एक प्रभाव जो है उसको प्रस्तुत किया गया यहाँ पर रूप का वर्णन नहीं है रूप का वर्णन करके अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की प्रवृत्ति भी नहीं है बल्कि सौंदर्य की महिमा का गायन करने की ही प्रवृत्ति परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है तो श्री विश्वा नंदिनी कैसी है बोल बिहार सुर दीर्घ का बिहार करने की गुण सौंदर्य इनके बिहार की सुर दीर्घ का मान कोई देवताओं का सरोवर है जिसमें मम मना करी दृश्य मेरा मन रूपी जो हाथी है वह यहां क्रीड़ा कर रहा है और बिलोचन चकोरे हो शरद मंद प्रभा शरद अमंद चंद्र प्रभा, प्रभा श्री राधिका अमंद माने पूर्ण चंद्रमा की चादनी के समान है श्री राधिका फुल मून नाइट फुल फुल मून नाइट उसकी तरह से श्री राधिका शोभा को प्राप्त हो रही हैं शरद अमंध शरद काल में अमंद माने पूर्ण जो चंद्रमा उसकी शोभा को प्रकट करने वाली श्री राधिका है जैसे चकोर और चंदा इन दोनों की प्रीति मानी गई चंदा और चकोर इनकी प्रीति काव्य में बड़ी प्रसिद्धि है तो बिलोचन चकोरियो मेरे नेत्र तो हो गए चकोर और श्री राधिका हो गई पूर्ण चंद्र की चांदनी और उन पूर्ण चंद्र की चांदनी ने मेरे नेत्रों को बरबस आकर्षित कर लिया है तो बिलोचन चकोर मेरे नेत्र रूपी चकोरों को आकर्षित करने के लिए श्री राधिका पूर्ण चंद्र की प्रभा के समान हैं वो भी पूर्ण चंद्र कौन सा बोले शरतकालीन पूर्ण चंद्र सबसे ज्यादा काली गहरी रात होती है अमावस्या की पक्ष की रात्रि सबसे ज्यादा काली होती है और सबसे ज्यादा उजेली रात होती है वो होती है कुर की शरद पूर्णिमा की रात्रि सबसे आप प्रकाश मांग होती है तो शरद अमंद चंद्र प्रभा शरतकालीन पूर्ण चंद्रमा की प्रभा शरतकालीन चंद्रमा की शोभा को प्रकट करने वाली श्री राधिका मेरे नेत्रों के चकोर के समान है चकोर के विषय में एक प्रसिद्धी है कि चकोर चंदा को निहारता है अब चंद्रमा तो चलते चलते पीछे हो जाएगा परंतु तो चकोर अपना नहीं बदलता है चंद्रमा के साथ ही साथ गर्दन घुमाता रहता है भले गर्दन टूट जाए टेढ़ी हो जाए उल्टी हो जाए फिर भी वह चंद्रमा को छोड़ता नहीं है तो उसको इतनी भी समय नहीं मिलता है कि वह अपना आसन बदल ले और सामने मुख कर ले तो चंद्रमा के विषय में ये कवियों में प्रसिद्धि है तो मेरे नेत्र ऐसे चकोर हैं जो कि श्री राधिका की शोभा का दर्शन करते हुए विमोहित हो रहे हैं और चा, चार तारावली श्री राधिका उटस्थ अंबर शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग है अंबर माने आकाश में अंबर माने आकाश और अंबर का दूसरा अर्थ है पल्लू साड़ी का तो श्री प्रिया उनके उंबर वक्षस्थल रूपी आकाश में आभरण चारो तारावली प्रिया ने जो आभूषण धारण कर रखे हैं हार जो कंठ में धारण कर रखा है वो हार ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में सुंदर तारावली शोभा को प्राप्त हो रही है तो श्री प्रिया की शोभा ऐसी कि आकाश में तारावली के समान जैसे आकाश की शोभा होती है इसी प्रकार प्रिया की शोभा हो रही है और दूसरा तारावली नाम करके एक आभूषण का नाम भी है जिसमें कहीं कंठ में जो हार है उस हार में कई पदक तारे की तना से पूरे पूरे लगे हों और बीच में एक बड़ा पदक शोभा को प्राप्त हो रहा हो ऐसा जो हार है उसका नाम तारावली तो श्री प्रिया उनके वृक्षोज के ऊपर परम सुंदर तारावली के समान ये तारावली शोभा को प्राप्त हो रही है जिसके कारण उनके अंबर अंबर तटस्थ तारावली वक्षस्थल के ऊपर अंबर माने उनका पल्लू है साड़ी का और उस पल्लू के ऊपर तारावली अप से शोभा को प्राप्त हो रही है तो श्री राधिका के वक्षस्थल रूपी अंबर माने वस्त्र के ऊपर गहना शोभा को प्राप्त हो रहा है जैसे कि अंबर माने आकाश में तारावली शोभा को प्राप्त होती है मई उन्नत मनोरथ में श्री राधिका को प्राप्त करने के लिए उन्नत मनोरथ कर रहा था बड़े दिन से मनोरथ कर रहा था परंतु तो आहा मेरे मनोरथों के अनुरूप आज मेरी प्रिया श्री राधिका मुझे प्राप्त हो गई है इम अलंबे सा राधिका जिसका मैं अभिलाषा कर रहा था वही राधिका इम अलंभी वो राधिका मुझे प्राप्त हो गई अब देखिए श्री राधिका की शोभा बड़ी वस्तु नहीं है शोभा ने जो प्रभाव डाला वो बड़ी वस्तु है बिंब बड़ी वस्तु नहीं है पृथ्व बड़ी वस्तु है काव्य का जो प्रभाव पड़ता है काव्य की महिमा इसी में है कि वह छाया के माध्यम से जैसा प्रभाव डालता है वस्तु वस्तु का यथातथ्य एज एज इट इट इज इज वर्णन वर्णन वो मुख्य नहीं है तो जैसे कोई कैमरा भी करते जैसा है वैसी वस्तु कैमरा में आ जाएगी फोटोग्राफी में आ जाएगी फोटोग्राफी एक अलग चीज है फोटोग्राफी भी कला है उसमें भी जो कलाकार है उसकी स्किल और कलाकार की अपनी दृष्टि कहीं ना कहीं फोटो में दिखती है तो आज तो फोटोग्राफी भी एक कला बन गई परंतु सामान्यतः फोटोग्राफी में जैसी वस्तु है वैसी दिखेगी तो फोटोग्राफी एक अलग चीज है और किसी चीज का काव्य के रूप में वर्णन करना वो अलग वस्तु है तो कहना ये चाह रहे हैं कि बिंब कवि भी, भी प्रधान नहीं होता है प्रतिबिंब ही प्रधान होता है श्री राधिका ने मेरे ऊपर जो प्रभाव डाला उस प्रभाव को दिखा रहे हैं कि श्री राधिका का दर्शन करके मेरा मन रूपी हाथी मदम होकर के इस रस में ही इस सरोवर में ही डूब जाना चाहता है मेरे नेत्र राधिका को छोड़ना नहीं चाहते हैं जैसे चकोर चंद्रमा के रस का परिपूर्ण रूप से पान कर लेता है इसी प्रकार मेरे नेत्र भी श्री राधिका के रस का परिपूर्ण रूप से निरंतर निरंतर अव्यवधान पूर्वक बिना गैप के पान करना चाहते हैं और श्री राधिका की अपूर्व शोभा आज मेरे हृदय में यह बिंब उत्पन्न प्रतिबिंब उत्पन्न कर रही है जैसे कि आकाश में तारे उत्पन्न होने पर आकाश की शोभा होती है इसी प्रकार श्री प्रिया के श्रीअंग की अपूर्व से शोभा हो रही है जब उन्होंने अपने वक्षस्थल के ऊपर सुंदर तारावली नामक आभूषण धारण कर रखा है इस प्रकार मेरे जो उन्नत मनोरथ थे उन मनोरथों के अनुरूप ही मैंने अपनी आराधिका माने संपत्ति रूप राधिका को प्राप्त कर लिया राज साध संस राध धातु साधना के अर्थ में सिद्धि के अर्थ में और संपत्ति के अर्थ में आती है राधातु के तीन अर्थ राधिका जैसी संपत्ति सौंदर्य की प्रेम की कहीं दूसरी जगह नहीं है प्रेम की सिद्धि माने जैसा आस्वादन श्री राधिका चरणों के आराधना से प्राप्त होता है ऐसा सुख कहीं दूस जगह प्राप्त नहीं हो सकता है और राधिका साधन की भी उपासना की भी चरण निकर्ष है एपिटोम है परम परम परम सीमा है जैसी आराधना राधिका ने की ऐसी आराधना जगत में कोई दूसरा प्रेम में ऐसी सेवा दूसरा नहीं कर सकता है ऐसी आराधना नहीं कर सकता है आराधना का अर्थ होता है प्राप्त सभी साधनों का प्रिय के सुख के लिए प्रयोग कर लेना उसका नाम है आराधना जो भी हमारे पास में साधन उपलब्ध है उन उपलब्ध साधनों का अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब प्रयोग कर लिया जाए उसका नाम है आराधना ऐसी आराधना की भी पराकाष्ठा श्री विश्वानंदनी में ही प्राप्त है तो मेरी उन्नत जो मनोरथ हैं उन उन्नत मनोरथों के द्वारा मैंने श्री राधिका को आज प्राप्त कर लिया है एक राय कहे प्रभुर चरणे कवित्व प्रशंसा प्रशंसित सहस्रे ऐसा कह करके श्री राय रामानंद महाप्रभु की महिमा का महाप्रभु के काव्य के विशेषताओं का वर्णन करने लगे और रूप के कवित्व की प्रशंसा जैसे हजार मुख से कर रहे हो एक मुख से नहीं जैसे हजार मुख से आज मानव शेष बन करके ही श्री राय रामानंद उनके काव्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि काव्य का जो वस्तु पक्ष वास्तविक विभाव पक्ष है वो कितना सुंदर उस विभाव में हृदय में जो बिंब उत्पन्न किए उन बिंबों का चयन इमेजेस का जो चयन है वो कितना सुंदर इमेज के चयन के बाद में जो उनका प्रस्तुतिकरण वो प्रस्तुतिकरण कला कितनी सुंदर उस प्रस्तुतिकरण में जो सिद्धांत और दर्शन है वो कितना सुंदर दर्शन के साथ साथ जो उपासना का पक्ष है वो कितना सशक्त और निर्दोष है जिसमें कहीं रसाभास नहीं है उसका प्रस्तुतिकरण वो कितना सुंदर और प्रस्तुतिकरण करते समय श्री रूप गोस्वामी जी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो कितनी सुंदर किसी वस्तु के प्रस्तुतिकरण करते समय जो प्रस्तुता है उसकी अपनी जो शरीर की भाषा है बॉडी लैंग्वेज है वो बॉडी लैंग्वेज भी कितनी सुंदर इस प्रकार काव्य के भाव पक्ष बिंब पक्ष दर्शन पक्ष उपासना पक्ष कला पक्ष संगीत पक्ष और उसका प्रस्तुतिकरण करने में जो बॉडी लैंग्वेज है किसी के प्रस्तुतिकरण की पद्धति वो कितनी मधुर है ये सब देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है तो काव्य की सभी दृष्टियों से विभिन्न कोणों से श्री रूप गोस्वामी के काव्य की श्री राय रामानंद प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे हैं कह रहे हैं कि मन क्या बताऊं कुछ कह नहीं सकता हूं इसके इस रूप की कविता की क्या प्रशंसा करूं कवित तो होए ए करू कवित्व तो नहीं है यह तो अमृत का प्रवाह है अमृत की धारा है नाटक लक्षण सब सिद्धांत साफ यदि धर्म जी की दृष्टि से देखा जाए नाट्य शास्त्र की दृष्टि से तो यह सर्वोत्तम है यदि पॉलिटिक्स की दृष्टि से काव्य शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये सर्वोत्तम है यदि इसे दर्शन की दृष्टि से देखा जाए फिलोसफी की दृष्टि से देखा जाए तो ये सर्वोत्तम है और इसे यदि कहीं उपासना और डिवोशन की दृष्टि से भावना की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये काव्य अद्भुत होकर के विराजमान और कलात्मकता की दृष्टि से देखा जाए तो यह काव्य अद्भुत होकर के विराजमान है तो चाहे दर्शन हो चाहे नाट्य शास्त्र हो चाहे काव्य शास्त्र हो अलंकार शास्त्र हो संगीत शास्त्र हो उपासना शास्त्र हो दर्शन शास्त्र प्रस्तुतिकरण कला कला शास्त्र हो सभी दृष्टि से आर्टिस्टली जो है इसमें जो कलात्मकता है वो कलात्मकता अद्भुत होकर के विराजमान है उसकी महिमा का गायन नहीं किया जा सकता है प्रेम परपाटी अद्भुत वर्णन शून्य चित्त करने है आनंद श्री राधिका के कृष्ण की प्रेम की परपाटी का जो वर्णन किया गया जैसे प्रेम उत्पन्न हो रहा है प्रेम बढ़ रहा है उसमें बाधा आने पर उसकी तीव्रता और बढ़ रही है बाधाओं को दूर किया जा रहा है और बाधाओं के दूर होने पर जो प्रेम बढ़ा है और उसमें श्री रूप गोस्वामी स्वयं जैसे खड़े हैं और हमको भी कहीं खड़ा कर देते हैं कि ये घटना चल रही है सोचो यहां पर तुम कहा स्टैंड करते हो जो साधक है वो कहाँ पर खड़ा है तो एक तरह से मंजरी भाव श्रीमद गुरुदेव ने जो दिया है उस मंजरी भाव के अपने मंजरी भाव के अनुरूप ये सेवा तुम कैसे करोगे प्रिय मानो व्याकुल हो रही है तब तुम क्या करोगे? तुम तटस्थ कहीं दर्शन नहीं कर रहे हो बल्कि उस सेवा में उस घटना में उस इवेंट में तुम भी कैसे एक अंग बन करके उसका पार्सन पार्टिकिव बन करके उस सेवा का तुम कैसे विराजमान हो गए इसका भी कहीं ना कहीं श्री गुरु गोस्वामी जी हमको संकेत कर देते हैं तो वही कह रहे हैं प्रेम परपाटी प्रेम की जो प्रपाटी है और जो लीला श्रवण करने के बाद में जैसे सेवा साधक को मिल रही है उस सेवा के लिए भी वे संकेत कहीं इशारा करते हुए विराजमान हो रहे हैं कि सखी जैसे दौड़ दौड़ करके सेवा करती हैं उन सखियों के बीच में उन मंजरियों के बीच में अरे साधक अपने आप को भी ध्यान करो कि तुम यहां पर खड़े हो तुम्हारी इस समय यह विशेष रूप से सेवा है अब यदि के लिए कर रही हैं तो अरे मंजरी, अरे मंजरी दासी तेरी भी एक सेवा बनती है कि शिवप्रिया जी के पीछे से जो ओढ़ना नीचे है उसके छोर पकड़ करके तू पीछे पीछे चल प्रिया जी के पंखा करती हुई चलती तो ये जो संकेत है कहीं ना कहीं संकेत लीला में मैं कहा हूं इसका भी साधक को कहीं संकेत करते हुए श्री गुरु गोस्वामी विराजमान होने रहे ये प्रेम की परपाटी है प्रिया ऐसा आचरण करेंगी श्याम सुंदर ऐसा आचरण करेंगे सखी ऐसा आचरण करेंगी मंजरी ऐसा आचरण करेंगी वृंदावन ऐसा आचरण करेंगे और उस वृंदावन में मैं श्री गुरुदेव के द्वारा दी गई दिया गया जो रूप है उस रूप को धारण करके ये नवदासी ऐसा आचरण करती हुई विराजमान है ये कहीं संकेत सजेशन प्राप्त हो रहे हैं तो ये प्रेम की पूरी परपाटी वो परपाटी का वर्णन किया शून्य चित्त कर्णेन है आनंद घूर्णन ये लीला का वर्णन साक्षात दर्शन है नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट जहां नाम और वाणी है वहां और शाम, सामना, शामा सामने प्रकट है वाणी श्री ध्रुवदास की जिनन बनाए नैन। श्री ध्रुवदासी की जो वाणी है वो वाणी नहीं है वह आंखें हैं वे अपनी वाणी के द्वारा हमको आंख दे रहे हैं। और उस आंख के द्वारा हम श्रीप्रियालाल की छवि का दर्शन कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी गु, जी की बाणी नहीं है रूप गोस्वामी जी एक तरह से हमको नेत्र प्रदान कर रहे हैं कि इस नेत्र से इस दृष्टि से शिवप्रियालाल की इस रूप माधुरी का दर्शन करो और श्री राय रमन ने टेस्ट मंडल दिया राय रमन ये सर्टिफिकेट देते हैं रूप गोस्वामी को तो क्या कहना इससे बढ़कर के और दूसरा कोई एग्जामिनेशन हो नहीं सकता है ऐसा दूसरा कोई जो प्रमाण पत्र है श्रेष्ठता का वो कहीं दूसरी जगह हो नहीं सकता है तो राय रमन प्रशंसा कर रहे हैं कि प्रेम पर पाती अद्भुत वर्णन शून्य चित्त कर्णेन होय आनंद घूर्णन इसको सुन करके चित्त और हृदय आनंद में चक्कर खाने लगता है घूमने लगता है किम काव्येन काव्यन कवे किम कांडेन धनुष्म परस हृदय लग्न न घूर्णय यहां पर एक लोक उक्ति का प्रयोग कर रहे हैं लोकोक्ति का प्रयोग है प्रबल का प्रयोग हो रहा है कि वो काव्य किस काम का जो सुनते ही श्रोता के दिमाग को घुमाना दे और वो धनुषधारी किस काम का जिसने बाढ़ मारा हो और बाढ़ मारने पर शिकार घूम नहीं जाए जिसका बाढ़ निशाना चूक जाए ऐसा शिकारी शिकारी नहीं और जिसके काव्य को सुनकर के कोई प्रभाव नहीं हो वो कवि कवि नहीं तो किम काव्य कवे है कवि के उस काव्य का क्या लाभ और किम का धनुष मत और धनुष धनुष माने धनुषधारी शिकारी के उस कांड का क्या उपयोग कि परस्य शत्रु के हृदय में लगने पर या लक्ष्य के हृदय में लगने पर न भूलने अति अच्छा कि उसके सिर को घुमा न दे श्री रूप गोस्वामी में शक्ति निपुणता और अभ्यास इन तीनों गुणों की एक साथ इनका सर्वोत्तम प्रयोग देखने में मिलता है श्री मम्म उनका एक काव्य है प्रकरण ग्रंथ है काव्य प्रकाश काव्य के सिद्धांतों का वर्णन किया गया काव्य प्रकाश में एक लक्षण ग्रंथ है एक सिद्धांत ग्रंथ है काव्य शास्त्र का पोइटिक्स का उसमें उन्होंने प्रश्न किया कि काव्य का कारण क्या है का, काव्य कैसे उत्पन्न होता है तो उन्होंने काव्य के तीन कारण बताए शक्ति निपुणता लोक शास्त्र लोकशास्त्र काव्य की शिक्षा अभ्यास इति हेतु तो सदुदवे के काव्य के तीन कारण माने गए हैं शक्ति शक्ति का तात्पर्य है शक्ति ही ईश्वर के द्वारा दी गई कोई प्रतिभा में प्राप्त नहीं होती है किसी किसी में शक्ति प्राप्त होती है पहले पहला गुण बताया गया शक्ति, शक्ति माने काव्य करने की शक्ति ये प्रतिभा है जो कि ईश्वर दत्त है हर एक में नहीं है और ये जो जीनेस होना ये जो टैलेंट होना यह ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक गुण है दूसरी निपोरता भाव तो सबके हृदय में आते हैं परंतु तो निपुणता के द्वारा व्यक्ति अपने भाव को प्रकट नहीं कर सकता है हम सब कवि हैं प्रभाव तो सब सब ग्रहण करते हैं परंतु तो सब कभी नहीं हो सकते हैं प्रभाव ग्रहण करने वाले हो सकते हैं कभी नहीं हो सकते हैं तो निपुणता निपुणता किसके द्वारा प्राप्त होती है शास्त्र काव्याद्य वेक्षणा शास्त्र और काव्य इनका दर्शन करके किसी किसी में निपुणता आती है केवल निपुणता पूर्वक अपने भाव को कहीं प्रकट करे कला की एक परिभाषा दी गई एक्सप्रेशन इज आर्ट अभिव्यक्ति ही कला है और ये अभिव्यक्ति की क्षमता हर एक में प्राप्त नहीं है यह किसी किसी में भी प्राप्त होती है जिसने अध्ययन किया हो वो काव्य के माधुरी को रेखांकित कर सकेगा पॉइंट आउट कर सकेगा कि यहां पर यह वस्तु है यहाँ पर अलंकार है यहां पर विभावना है यहाँ पर, पर रूपक है यहाँ पर हाइपोल है यहाँ पर सिमली है यहां पर है, ये जो निरूपण करना है वो हरेक के बस की बात नहीं है जिसने काव्य का अध्ययन किया हो काव्य शास्त्र का पोलिटिक्स का अध्ययन किया हो जिसने रोक को भी देखा हो तब जाकर के वो पहचानेगा कि आहा क्या, क्या सुंदर बिंब इन्होंने प्रकट किया है जो सिमिलरिटीज दिखाई हैं जो उपमान ग्रहण किए वो उपमान कितनी कुशलता के साथ में इसने उन उपमानों को ग्रहण किया है तो आंख फाड़ करके जब शास्त्र को संसार को देखा गया तब वह निपुणता को प्राप्त करेगा तो दूसरा गुण हो गया निपुणता पहला हो गया टैलेंट ईश्वर के द्वारा प्राप्त होने वाली शक्ति दूसरा हो गया निपुणता निपुणता प्राप्त होती है काव्य के अध्ययन के द्वारा और शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा और लोक का अध्ययन करने के कारण लोक काव्य शास्त्रार्थ वेक्षणार्थ लोक का दर्शन आंख फाल करके देखना सारे संसार को और उससे बिंबों को ग्रहण करना शास्त्र का अध्ययन करना और उनको परम सुंदर करने से प्रस्तुत करना ये एक सुकवि की ही क्षमता हो सकती है और शास्त्र उन शास्त्र के आधार पर भी उस वस्तु को प्रस्तुत करना और काव्य की शिक्षा अभ्यास तीसरी चीज है कि गुरुदेव के पास में बैठ करके काव्यज्ञ गुरुदेव के पास में बैठ करके काव्य के तत्व को जानने वाला उनसे काव्य की शिक्षा लेकर के वह प्रस्तुत करें तो तीन वस्तुएं हो गई शक्ति निपुणता और अभ्यास परंतु कहने के लिए तीन हैं। है हेतु कहकर के दिखाया एक वचन का प्रयोग भी आ गया और एक वचन का प्रयोग है कि ये तीनों चीज मिलकर के एक साथ किसी काव्य को प्रकट करते है और आह रूप गोस्वामी में ये तीनों की तीनों चीजें परिपूर्ण रूप से प्राप्त होती हैं। में शक्ति भी है में की निपुणता भी है और उनमें को करने का अभ्यास क्षमता भी परिपूर्ण रूप से विद्यमान है तो ये इतु तो नहीं कहा इतह तो हो तदुद्भ तो एक वचन का प्रयोग किया गया और एक वचन का प्रयोग यह दिखा रहा है कि जो प्रभाव हो रहा है वह तीनों का मिलकर के उनका जो आउटपुट आएगा उनका जो कार्य आएगा उत्पाद आएगा वह एक है तो एक काव्य में तीनों चीज मिलकर के कहीं प्रभाव डालती हैं तो भारतीय दृष्टि में कहीं रस भी होना चाहिए शास्त्र का अध्ययन भी होना चाहिए और अभ्यास भी प्राप्त होना चाहिए और इनके द्वारा वस्तु को कहीं प्रस्तुत किया जाए जो विदेशी काव्य शास्त्र की शैली है वो कुछ भिन्न है वहां पर अरस्तु ये कहता है अरिस्टो एरिस्टोक्रेट अरस्तु उसने ये कहा कि काव्य की प्रेरणा मिलती है समाज से समाज साहित्य का साहित्य समाज का दर्पण है जैसा समाज में हो रहा है साहित्य में उसका वर्णन किया जाएगा तो अरस्तु ने कहा कि विदेशी काव्य शास्त्र की जो तत्व हैं उनमें अरस्तु ने कहा कि काव्य समाज का प्रतिबिंब है साहित्य समाज का प्रतिबिंब है उसके बाद में लॉन्चाइस उस विद्वान ने कहा कि व्य में सर्वदा उदात्तता महान गुण उनकी स्थापना होनी चाहिए उदात्त तत्वों का श्रेष्ठ सिद्धांत तत्वों का निरूपण होना चाहिए तो समाज से प्रेरणा भी ग्रहण की जाए फिर उनके द्वारा श्रेष्ठ विचारधाराओं को कहीं काव्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाए ये लॉन ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया तीसरा जो सिद्धांत है वो तीसरा सिद्धांत है कि करने करते समय वहां पर एक विद्वान हुआ उसका नाम है कालराइस कॉलराइस ने ये कहा कि जो काव्य है उसको बड़ी कलात्मकता के साथ में प्रस्तुत किया जाए और काल कालराइज ये कहता है कि काव्य को सदा सदा अलंकृत रूप में अद्भुत अलंकृत रूप में उनको प्रस्तुत किया जाए तो कालराइज कहीं शब्दों की और अलंकार शास्त्र उनकी विशेषता उसकी सजावट उस पर बल देता है और एक चौथा विद्वान हुआ हॉरे उस हॉरिस ने यह कहा कि हम काव्य का वर्णन भले करें परंतु तो काव्य का वर्णन करते हुए भी कहीं ना कहीं औचित्य का ध्यान रखें तो इस प्रकार अरस्तो फिर वंजाइस, फिर और लंच इन चार विद्वानों ने काव्य के चार तत्वों के ऊपर विशेष रूप से बल दिया एक ने कहा समाज से प्रेरणा ग्रहण करो दूसरे ने कहा उनके द्वारा उदात्त महान सिद्धांतों को जिससे समाज का कल्याण हो ऐसे लोक कल्याणकारी सिद्धांतों को प्रस्तुत करो ने कहा कि अत्यंत कलात्मक होना चाहिए और चौथे ने कहा कि करते समय भी कभी भी कभी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए इन चार से युक्त होकर के काव्य होगा तो वह काव्य अधिक प्रभावशाली होगा परंतु भारतीय जो दृष्टि है उसने इसी बात को कहीं बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि शक्ति निपुणता काव्य काव्य की शिक्षा अभ्यास इति शक्ति निपुणता और अभ्यास ये काव्य के हेतु होकर के विराजमान और इन्हीं तीनों की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि वो काव्य क्या जिसको सुन करके श्रवा करने वाले का दिमाग घूम न जाए और वो वाण क्या जिसका चोट खा करके जो शिकार है वह घूमेर खा करके गिर न पड़े और रूप गोस्वामी का काव्य ऐसा ही है कि जो कि नचा देता है ऐसे इस तरह से जब रूप गोस्वामी की प्रशंसा की गई और प्रशंसा करने के बाद में धीरे से श्री राय राम ने एक रहस्य और खोल दिया कि जान गया जान गया मनुष्य में ऐसी शक्ति नहीं हो सकती है रूप जरूर तुम्हारे नित्य परिकर हैं इसीलिए रूप में ऐसी शक्ति आई मनुष्य के बस की बात ऐसे काव्य को प्रस्तुत करना नहीं हो सकता है तो तोमर शक्ति बिनु एक जीव नहीं वाणी रूप गोस्वामी कोई जीव नहीं है उनकी ये वाणी नहीं है रूप में जो भी शक्ति है वो तुम्हारी है कहीं प्रयाग के प्रयाग में जब दस दिन तक तुमने रूप गोस्वामी को काव्य का उपदेश प्रदान किया रशास्त्र का उपदेश दिया उस उपदेश देने के बाद में तुमने जरूर रूप को अपने हृदय से लगाया होगा हृदय से लगा करके आलिंगन करके उनमें अपनी शक्ति का संचार किया होगा बोध महाप्रभु के अभिन्न रूप रूप गोस्वामी की जय तो रूप गोस्वामी कोई मामूली वस्तु नहीं है तुमने अपनी शक्ति रूप गोस्वामी में संचलित की है श्री चैतन्य मनोभिष्ट उनको प्रस्तुत करने के लिए तुमने अपनी शक्ति रूप गोस्वामी में जरूर ही संचलित संचलित की है तो तोमार शक्ति बिनु एक जीव ए न ही तुम्हारी शक्ति नहीं होती तो किसी जीव में ऐसी बाणी नहीं आ सकती है तुम्हें शक्ति दिया कहो हे न अनुमानी मैं अनुमान कर सकता हूं कि तुमने जरूर ही रूप गोस्वामी में शक्ति दी है तभी उनकी वाणी को सुन करके कोई भी व्यक्ति घूम जाता है हर एक बस की बात नहीं है मैं ये अनुमान व्यतिरिक विधि के द्वारा मैं ये अनुमान कर रहा हूं कि तुमने इस को कोई शक्ति अपू से प्रदान की है और अर्थापत्ति अलंकार के द्वारा शक्तिमान की भी सिद्धि होती है और अर्थापत्ति अलंकार के द्वारा शक्ति की भी सिद्धि होती है तो वैष्णव गुणों का बड़ा प्रमाण है अर्थापत्ति शक्तिमान की सिद्धि करने के लिए और शक्ति की सिद्धि करने के लिए अर्थापत्ति कहते हैं यह अर्थापत्ति क्या है इसको भी समझ लें कहते हैं कि जहां कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर लिया जाए उसे कहते हैं अर्थापति देवदत्ता देवान घूमते तो अपने आप कर रात्रो देवदत्त मोटा है परंतु तो दिन में तो भोजन करते देखा नहीं गया दूसरे ने उत्तर दिया तो दिन में नहीं खाता है और मोटा है तो जरूर छुप करके रात को खाता होगा लो, लोक तो बिना खाए तो बोटा हो नहीं सकता है। तो जहां कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर लिया जाए उसको कहते हैं अर्थापत्ति नहीं आए अर्थापत्ति को अलग से अलंकार न मान करके वे उसको अनुमान का भाग मानते हैं व्यतिरेक अनुमान उसका अंग मानते हैं परंतु जो पौराणिक है अर्थापत्ति को अलग से अनुमान अलग से एक प्रमाण मानते हैं इस अर्थापत्ति के द्वारा ईश्वर की भी सिद्धि होती है शक्तिमान की भी सिद्धि हो रही है कि जगत है तो जगत को बनाने वाला कोई परम परम समर्थ होगा तो जगत की सुव्यवस्था को देख करके ठीक समय पर फसल उगती है ठीक समय पर सूर्योदय होता है ठीक समय पर सूर्य का अस्त होता है तो इनकी कुशलता को देख करके जगत की सुव्यवस्था को देख करके जहां ईश्वर की भी सिद्धि हो रही है और ईश्वर में जरूर ये सिद्धि रही होगी ये शक्ति रही होगी इसी के तल रूप में हमको तो जगत के काव्य करें तो शक्ति की भी सिद्धि हो गई ईश्वर में जरूर कोई ना कोई शक्ति रही होगी जिसके कारण बीज से वृक्ष पैदा हो गया नहीं तो कहां से पैदा होता तो यह विचार करके शक्ति की भी सिद्धि हो रही है और ईश्वर की भी सिद्धि हो रही है तो श्री रूप गोस्वामी जी ने भगवत संदर्भ में भागवत संदर्भों में भगवत संदर्भ उसमें इस बात को परमात्मा संदर्भ में इस बात को कहीं स्थापित किया कि अर्थापत्ति अलंकार के अर्थापत्ति के द्वारा अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा कहीं सिद्धि शक्तिमान की भी होती है कि शक्तिमान बिना कारण का नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कूटस्थ स्थिति में जो पदार्थ है कूटस्थ माने अंत में जो वस्तु बचेगी उस पदार्थ में क्रिया नहीं रह सकती उस पदार्थ में कोई विशेषण नहीं रह सकता है ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कार्य है इससे पता लगता है कि कूटस्थ जो वस्तु है उसमें भी कहीं ना कहीं गुण और क्रियाएं विद्यमान शंकराचार्य भगवत पाद से वैष्णवगण जो अलग चलते हैं वो इसी दृष्टि से चलते हैं शंकराचार्य कहते हैं जो कूटस्थ स्थिति में जो तत्व है कूटस का मतलब है लय विक्षेप नहीं है जो कभी समाप्त तो हो नहीं सके और जिसमें जायते अस्थि वर्धते विकार नहीं है ट्रांसफॉर्मेश ऐसा जो पदार्थ है वह पदार्थ न तो चेष्टा से युक्त तो हो सकता है न उसमें कोई विशेषण रह सकते हैं इसलिए ब्रह्म निर्विशेष है ब्रह्म निर्वी है यह माने चेष्टा उसमें न कोई चेष्टा रह सकती है न कोई गुण रह सकते हैं परंतु वैष्णव ने कहा ना ऐसा नहीं है यदि चेष्टा गुण नहीं होते तो चेष्टा आई कहां से भ्रम माना नहीं जा सकता है तुम यदि भ्रम के द्वारा द्वैत सिद्ध करोगे वो हम स्वीकार करेंगे नहीं क्योंकि भ्रम से द्वैत होने पर भ्रम सिद्ध नहीं होगा एक को भ्रम हुआ दूसरे को भ्रम कैसे हुआ रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ एक व्यक्ति को हो सकता है दूसरे को नहीं भी हो सकता है और सबको रस्सी का ये सर्प का ही भ्रम हो ये कैसे संभव है कोई दूसरी चीज का भी भ्रम हो सकता है परंतु जगत में जो भी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं वो स्मृति के द्वारा एक से प्राप्त हो रही हैं इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जगत भ्रम है यह वैष्णवगण नहीं मानती वैष्णवगण जगत का परिणाम मानते हैं जगत का विवर्त नहीं मानते इसलिए वैष्णवों का कहना यह है कि कूटस्थ स्थिति में माने अंतिम जो स्थिति है उस अंतिम स्थिति में लय विक्षेप रहित स्थिति में भी कूटस्थ स्थिति में भी जो पदार्थ है तत्व है उसमें कहीं ना कहीं गुण छिपे हैं उसमें चेष्टा छिपी है सेठ जी की यह इच्छा है कि वे अपनी संपत्ति को किसी के सामने प्रकट करें या न करें यह कहना कि उस परतत्व में गुण नहीं है यह परतत्व का अपमान होगा परतत्व के प्रति अपराध होगा कि वो सर्वशक्तिमान है परंतु उनकी शक्तियों का हम शून्य करके निषेध कर रहे हैं तो ये अपमान होगा वैष्णवगढ़ ऐसा नहीं मानते हैं वे ये कहते हैं कि वह परतत्व कहीं सामने आ रहा है कहीं प्रकट हो रहा है तो शक्तिमान की सिद्धि भी अर्थापत्ति से होती है और शक्ति की सिद्धि भी अर्थापत्ति से होती है तीनों एम देवदत्त देवान भूमते अन्न में देवदत्त को मोटा करने की शक्ति है और देवदत्त ने भोजन किया इन दोनों वस्तुओं की सिद्धि हो रही है तो शक्ति के द्वारा जगत उत्पन्न हो रहा है और शक्ति ईश्वर की ही मैं पहले से विद्यमान थी ये दोनों वस्तुए ईश्वर की भी सिद्धि और शक्ति की भी सिद्धि अर्थापत्ति के द्वारा होती है ऐसा श्री जीव गोस्वामी जी ने परमात्मा संदर्भ में निरूपण नुरु, किया और उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसी अर्थापत्ति का प्रयोग करते हुए यहां पर श्री राय रामन कह हैं कि तोमार शक्ति बेनु जीव नहीं वाणी तुम्हारी शक्ति नहीं होती तो किसी जीव के द्वारा ऐसी वाणी उत्पन्न नहीं हो सकती थी तो कार्य को देख करके पता लग रहा है कि तुमने रूपमी में काव्य शक्ति का संचार किया था तुम शक्ति दिया कहा तुमने ही जरूर कभी न कभी श्री रूप गोस्वामी में शक्ति दी होगी यही अनुमानी इसका मैं अनुमान करता हूं अर्थापत्नी के द्वारा पता लग रहा है कि रूप गोस्वामी में तुमने अपनी शक्ति दी है और रूप गोस्वामी तुम्हारी शक्ति को पा करके ही इतनी सुंदर कविता कह रहे हैं प्रभु कहे है, प्रयागे ये हार मिला मिला हाँ हाँ प्रयाग में ये मुझसे मिले थे हार हार मन। इनके गुणों को देख करके मेरा मन अत्यंत अत्यंत संतुष्ट हो गया था मैं इनके गुणों को तभी महाप्रभु गए बाप को टाल रहे हैं कहीं इधर उधर करने का प्रयास कर रहे हैं राय रमन कह रहे हैं तुमने इनको शक्ति दी महाप्रभु कह रहे इनमें शक्ति थी और इनकी शक्ति शक्ति को देख करके मैं इनकी ओर आकर्षित हो गया और मेरा मन बड़ा संतुष्ट हो रहा था बड़ी चतुराई के साथ में अपनी बात को छपा रहे मधुर प्रसन्न हार काव्य सालं का श्री रूप गोस्वामी का काव्य अत्यंत मधुर भी है और उसमें अत्यंत प्रसन्न भाषा का प्रयोग किया गया प्रसन्न का तात्पर्य है कि काव्य का अर्थ भी सरलता से समझ में आ जाए ऐसी भाषाओं को कहते हैं प्रसन्न भाषा ये काव्य बड़ा प्रसन्न है इसका तात्पर्य है कि कई ग्रास्प हो जाता है पकड़ा जा सकता है और कोई काव्य ऐसा हो कि वो समझ में नहीं आए कहां क्या कह रहे हैं तो ऐसी जो व्याख्या है वो पसंद वो उसको हम पसंद नहीं कहेंगे कहीं गुरुजी जी पढ़ा रहे थे विद्यार्थी को और उसमें एक शब्द आया मघब विद्यार्थी ने पुष्ट किया गुरु जी मघवा माने गुरु जी ने उत्तर दिया बिडोजा विद्यार्थी और पकड़ करके बैठ गया <laughs> तो ये ऐसी टीका से काम नहीं चलता है कि मघबा बिडोजा टीका मघवा मूल बिडोजा टीका ऐसी टीका की जाए तो किस काम की टीका कि वो मूल से भी ज्यादा कठिन हो जाए टीका टीका माने दिखाना देखना टीक धातु का अर्थ होता है देखना जो किसी काव्य के भाव को दिखा दे उसका नाम है टीका श्री रूप गोस्वामी का काव्य बड़ा मधुर और प्रसन्न है उसमें बड़ी प्रसन्न भाषा का प्रयोग किया गया है तो मधुर प्रसन्न ये काव्य सालंकार श्री रूप गोस्वामी का काव्य अत्यंत मधुर है अत्यंत प्रसन्न है माने जल्दी से समझ में आ जाने वाला है इसमें अलंकार भी हैं परतु तो अलंकार से दबाव हुआ नहीं है जैसे कोई सुंदरी अलंकार धारण करे तो अलंकार उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाला हो और यदि इतने अलंकार धारण कर ले कि उसकी सुंदरता ही नहीं दिखे तो वो अलंकार तो उसके लिए भार हो जाएंगे इसलिए अलंकार स्फट होना चाहिए दोषौ शब्दार्थ सगुण अनकृति ही पुनः क्वापी मम्म ने काव्य प्रकाश में काव्य की परिभाषा की कि काव्य किसको कहते हैं बोले ऐसा शब्दार्थ जो कि तत माने ऐसा शब्दार्थ जो कि अदोष हो जिसमें दोष नहीं हो शब्दार्थ शब्द अर्थ दोनों की दृष्टि से कोई दोष नहीं हो और शब्द और अर्थ जुड़े हुए हों। हो पार पूर्ति के लिए एवं एव ही ऐसे शब्दों का प्रयोग ना वो कहीं दोष माना जाएगा कि छंद की पूर्ति करने के लिए तुम उनका प्रयोग कर रहे हो तो तरद हो दोष से रहित हो शब्दार्थ हो शब्द और अर्थ दोनों सार्थक हों और ऐसे होने चाहिए कि एक भी शब्द को कहीं इधर से उधर हिलाया नहीं जा सके एक ही जगह दूसरा शब्द रख दिया तो फिर साथ वो सुंदरता नहीं कहलाएगी। तब जाएगी तद दो से रहित तो शब्दार्थ हो शब्द अर्थ हो सब उनमें वो हो अनंकृति अलंकार नहीं हो सौंदर्य काव्य का होना चाहिए अलंकार का सौंदर्य नहीं होना चाहिए पांत पी जैसे स्वल्प अलंकार किसी सुंदरी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले होते हैं इसी प्रकार स्वल्प अलंकारों का भी प्रयोग होना चाहिए तो श्री रूप इनकी विशेषता यही है कि मधुर प्रसन्न ये हार काव्य सालंकार इनके इनका काव्य मधुर भी है मान्य हृदय को आनंदित करने वाला है घुमा देने वाला है सन्न माने उसकी भाषा ऐसी है जो जल्दी से समझ में आ जाए कठिन भाषा नहीं है अब कोई कोई इतनी कठिन भाषा का प्रयोग करे तो फिर उसको कहा जाएगा कठिन काव्य का प्रेत कई कवियों के लिए कहा गया कठिन काव्य का प्रेत तो ऐसा कवि ऐसा काव्य इनका नहीं है सालंकार उसमें स्फुट अलंकार भी विराजमान है ऐसे कवित्व बिन नहे रसे प्रचार ऐसे कवित्व के बिना रस का प्रचार नहीं है अलंकार ज्यादा आ जाएंगे तो रस सामने प्रकट नहीं होगा ग्राह्य नहीं होगा सभी कृपा करी एहारे बार आप लोग सब यहां पर विद्वान विराजमान हैं आप कृपा करके रूप को ये आशीर्वाद प्रदान करो कि ब्रिज लीला प्रेम रस वर्ण निरंतर कि ये ब्रिज लीला प्रेम रस का निरंतर निरंतर करें ऐसे शिवन महाप्रभु ने सबसे कहा कि तुम इनको आशीर्वाद प्रदान करो हार ये, ये ज्यता नाम सनातन पृथ्वी से विज्ञवर ना ही स्वाम क्या बात महाप्रभु ने सर्टिफिकेट दे दिया रूप गोस्वाम जी को नहीं सनातन गोस्वाम जी को कि इनके बड़े भाई हैं सनातन पृथ्वी पर उनके समान विद्वान कोई नहीं पृथ्वी तज्ञवर नहीं तारसम पृथ्वी पर उनके समान कोई विद्वान नहीं है तोमार ये विषय त्याग तय छे तार बीत जैसे तोमार ये विषय त्याग तुमने जैसे विषय का त्याग किया हुआ है ऐसे ही उन्होंने सारे विषयों का त्याग कर दिया राय रामानंद से कह रहे हैं कि तुमने जो विद्यानगर का राज्य था वहां के गवर्नर थे राय रामानंद पंत उस गवर्नर के पद को छोड़ करके राज्य का त्याग करके राय रामानंद महाप्रभु के पास में आ गए इसी प्रकार श्री रूप और सनातन ये दोनों भी हुशेन जो बंगाल का राजा था था तो मुगल संप्रदाय का जो वंश है उसकी ही एक शाखा वह कहीं आगे बढ़ी और मुगल वंश के बाद में जो गुलाम वंश की जो शाखा थी इतिहास के वो गुलाम वंशी की एक शाखा ही बंगाल में स्वतंत्र बन गई उसने मुगल राज्य से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और उसी गुलाम वंशी की शाखा में जो मुगल वंशी के अंतर्गत थी उस शाखा में अलग से बंगाल के ऊपर उस समय एक शासन हो गया वो राज्य स्वतंत्र हो गया मुगल राज्य से भी वह स्वतंत्र हो गया था और उस मुगल राज्य से स्वतंत्र होकर के वहां पर हुसैन शाह उस राज्य का विशेष रूप से बड़ा प्रतापी राजा हुआ और हुसैन शाह थोड़ा उदार भी था जहां पीछे के मुगल अत्यंत अत्यंत क्रूर और रूढ़वादी हो गए असहिष्णु हो गए और दूसरे धर्मों को नष्ट करने में वे विशेष रूप से प्रवृत्ति रखने लगे परंतु तो बंगाल का जो शासन था वह शासन अपेक्षाकृत अधिक उदार था और उसमें हिंदू राजाओं को भी और हिंदू कर्मचारियों को भी बहुत ऊंचे ऊंचे पद के ऊपर विराजमान किया और हुसैन शाह के राज्य को पूरा चलाने वाले श्री सनातन गोस्वामी ही थे उनके सारे अर्थव्यवस्था को देखने वाले श्री रूप गोस्वामी थे तो दबीर खास और शाकर मलिक ये दो उपाधियां थी सनातन गोस्वामी को शाकर मल मलिक और रूप गोस्वामी जी को दबीर खास माने वित्त मंत्री उसकी उपाधि विशेष रूप से प्राप्त हुई परंतु श्री सनातन गोस्वामी जी सब छोड़ करके फिर श्रीमन महाप्रभु के पास में आ गए इतना बड़ा पद तत्व राज्य को भोगने वाले तो यही थे विशेषात केवल नाम मात्र का था परंतु उस राज्य को छोड़कर के श्रीमन महाप्रभु के प्रभाव से रूप और सनातन दोनों के दोनों निकल आए रूप गोस्वामी पहले निकले सनातन गोस्वामी बाद में निकले सनातन गोस्वामी जी को तो जेल में डाल दिया कि तुम छोड़कर के नहीं जा सकते हो हमारे सारे राज्य तुमको पता है और तुम्हारे बिना राज्य चलेगा नहीं इसलिए तुम राज्य को छोड़ नहीं सकते हो ये इस्तीफा दे रहे हैं परंतु खुशी इंसान ने कहा ना तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा तुम राज्य को छोड़ नहीं सकते हो और जेल में बंद कर दिया और रूप गोस्वामी बड़ी चतुराई से पहले निकल आई थी दस हजार मुद्राएं किसी विश्वसनीय मोदी के यहां पर रखे आए और कहा जरूरत पड़े तो इसमें से तुम दे देंगे श्री सनातन गोस्वामी उस समय किसी तरह से जो इनके ऊपर पहरेदार था उस सिपाही को उस गार्ड को कहीं अपने पक्ष में लेकर के छ हजार मुद्रा सोने की तुझे दे रही है बोला ना ना मैं मर जाऊंगा मेरे आगे परिवार कैसे चलेगा राजा मेरे ऊपर क्रोध करेगा बोला तू यहां पर रहने मत तुझे छह हजार मुद्रा दे रहे हैं सोने की जा अपने मौज करना और मैं भी दरवेश हो रहा हूँ फकीर बन जाऊंगा दरवेश हो जाऊंगा मैं भी यहां पर नहीं रहूंगा इसलिए तू चिंता मत कर तू भाग जा नहीं माना तो और कुछ मुद्राएं दी और दे करके किसी तरह से सनातन गोस्वामी जी के उसने बंधन हथकड़ी जो थी उन हथकड़ी को खोल दिया उस पहरेदार में। और सनातन गोस्वामी जी उस समय दूर भाग गए और उसको बता गए कि तू ये कहना कि भाई प्रातः काल के समय मैं कैदी को डोल डाल कराने के लिए जंगल में ले गया था परंतु तो वो कैदी हथकड़ी बेड़ी सहित तो गंगा में कूद गया और गंगा का प्रभाव बहुत था इसलिए मेरे रोकते रोकते भी गंगा के प्रभाव में वो कहां बह गया मुझे पता ही नहीं लगा तो राजा कहे तो ये बहाना बना देना और रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी उस समय किसी तरह से भागे अब सनातन गोस्वामी जो इतने बड़े पद के ऊपर है मुख्यमंत्री हैं उनको सब जानते हैं सारे सेवक उनके उनके आदेश में हैं सड़क के रास्ते से नहीं जा रहे हैं जंगल में घुसकर के छुपते छापा छुपाते हुए कहीं जंगल के रास्ते से भागे और पाथड़ा नामक जो पर्वत है उसमें पहुंच गए वहां पर इनके साथ में एक सेवक भी मिल गया और किसी तरह से उस सेवक से बचे सेवक ने दस सोने की मुद्राएं अपने पास में रख ली और जैसे पात्रा पर्वत पर सनातन गोस्वामी जी पहुंचे वहां का जो उस जगह का जो मुखिया था उस मुखिया को कर्ण पिशाची सिद्ध थी कोई देवी सिद्ध थी उसके पास में जो उसके जो पुरोहित थे उनको कोई सिद्ध थी सिद्धि थी देवी की सो देवी ने कह दिया कि ये जो दो यात्री आ रहे हैं इनके पास में सोने की मुद्राएं हैं दस रूप सनातन गोस्वाम का बड़ा स्वागत किया अब सनातन गोस्वामी तो इतने बड़े बुद्धिमान उनकी बुद्धिमानी का क्या ठिकाना तुरंत पहचान गए कि ये हमारा जो स्वागत किया जा रहा है ये जरूर हमको मारने के लिए हलाल करने के लिए हमको मेवा मिश्री खिलाई जा रही है हमारा जो कुछ भी स्वागत किया जा रहा है ये हमको मारने के लिए ही एकमात्र किया जा रहा है उन्होंने उस अपने सेवक से कहा कि अरे पहले तो ये बता तेरे पास में क्या है छुपा गया एक मुद्रा उसने फिर भी छिपा ली चोरी की और कहा मेरे पास में नौ मुद्रा है बोले क्यों मरवा रहा है तू भी मरेगा मुझे भी मरवाएगा निकाल सारी मुद्रा तो उस नौकर ने दस मुद्राएं थी उनमें एक तो छुपा करके एंटी में रख ली छुप दिखाई नहीं और नौ मुद्रा मेरे, मेरे पास में यही है श्री सनातन गोस्वामी जी तुरंत तो ही पहुंचे उस मुखिया के पास में और मुखिया के पास में सारी की सारी मुद्राएं रखनी बोले महाराज हमको क्षमा करो हमारे पास में और कुछ नहीं है जो कुछ भी था सर्वस्व हमने तुमको समर्पण कर दिया वो मुखिया बोला देखो जी तुम्हारे पास में दस मुद्राएं हैं तुम नो दिखा रहे एक मुद्रा अभी भी तुम्हारे पास में पर हमको चाहिए नहीं उसको तुम रखो कोई बात नहीं अब श्री सनातन गोस्वामी जी बोले कि अब आपका यह कर्तव्य पड़ता है कि हमको सुरक्षित इस पहाड़ से पल्ली पार पहुंचाऊ यहां से मुद्रा दे करके उन डाकुओं को सब कुछ सौंप करके श्री सनातन गोस्वामी जी उस समय उस पहाड़ को पार किया जो बीच में है बतमाबी करने का जो मार्ग था उस मारु को किसी तरह से पार किया उन डाकुओं के गांव से रूपोस्मी जी में नहीं रखूंगा तूने फिर भी मेरे साथ में धोखा किया एक मोहर तूने ने छपा करके रख ली अब तेरा मेरे साथ में कोई संबंध नहीं जाओ भग जाओ तो उसको निकाल दिया फिर अकेले श्री सनातन गोस्वामी जी जंगल के रास्ते से होते हुए किसी तरह से बंगाल की सीमा से पार हुए क्योंकि बंगाल की सीमा में तो बहुत खतरा था कि कहीं भी हुसैन शाह के सैनिक इनको पकड़ सकते हैं वहां से पार हुए और पार होकर के फिर काशी पहुंचे तब काशी में श्रीमंद महाप्रभु से इनकी भेंट हुई इसके पहले श्रीमद महाप्रभु ने रू जी को वृंदावन भेज दिया था वहां पर दो महीने तक श्रीमन महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को भक्त तत्व का उद्देश कह रहे रहे हैं, हैं, तो वो ही कह रहे हैं, से महाप्रभु, तोमार विषय त्याग, ते तार थी, कि तुमने जैसे विषय का त्याग किया है इसी प्रकार श्री सनातन भी तुमने विद्यानगर जो आंध्र का एक बड़ा प्रसिद्ध नगर है उस विद्यानगर में वहां के तुम गवर्नर थे परंतु गवर्नर का त्याग करके हे जैसे तुम अब मेरे पास में आ गए हो इसी प्रकार श्री सनातन गोस्वामी उनका भी क्या कहना ये भी सारी संपत्ति का त्याग करके तुम्हारे पास मेरे पास में आ गए थे दैन बहिरा पांडित थे इनकी वहां परम परम सीमा है ई दुई भाई आमाद पठायल वृंदावन इन दोनों भाइयों को मैंने वृंदावन भेजा है शक्ति दी है और भक्ति शास्त्र कौर थे प्रवर्तन ये भक्ति शास्त्र का प्रवर्तन करेंगे राग रमन कह रहे हैं तुम ईश्वर हो जो चाहो वो करो तुम तो काठ की पुतली को भी नचा सकते हो जैसे नचाया जाता है मोर मुखे ये सब कैले प्रचार जैसे मैं इस बात को जानता हूं कि राजमंद में आंध्र में जब मेरी तुम्हारे साथ में गोदावरी के किनारे भेंट हुई थी उस समय मेरे मुख से तुमने सारे सिद्धांतों को प्रकट करा दिया था सही सब देख ये हा ये हा लिखने इसी प्रकार ये यहां पर भी देख रहा हूं इनका जो लेखन है वो भी तुम्हारी कृपा के द्वारा ही है भक्त जनों के ऊपर कृपा करने के लिए आप ब्रज के रस को प्रकट करना चाहते हो जिससे जो तुम कराना चाहो वो सही में हो सकता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है ऐसा कहकर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी का आलिंगन किया और उस समय रूप से कहा कि इन सारे विद्वानों के चरणों का बंधन करो और रूप गोस्वामी ने उस समय श्री राय स्वरूप दामोदर श्री सारुण भट्टाचार्य सभी के चरणों का बंदन किया अद्वैत नित्यानंद आदि जितने भी भक्तगण आए उनके भी श्री रूप गोस्वामी जी का आलिंगन किया सब वैष्णव की कृपा प्राप्त हुई और प्रभु की कृपा रूप देख सब के सबके मन में अपूर्व चमत्कार की प्राप्ति हुई है महाप्रभु सब भक्तगणों को लेकर के उस समय पढ़ारे और श्री हरदास ठाकुर उनने भी श्री रूप गोस्वामी का आलिंगन किया श्री हरदास कह रहे हैं रूप तुम्हारे भाग्य की सीमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है रूप कह रहे हैं मैं कुछ भी नहीं जानता हूं महाप्रभु जो कहलाते हैं वही वाणी का मैं प्रयोग कर रहा हूं और इसी बात को उन्होंने भक्त साम्य सिंधु में भी वर्णन किया कि हृदय से प्रेरण हम बराकू टोपी तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्थ के श्रीमद महाप्रभु की प्रेरणा से मैं वराक माने तुच्छ रूप हूं अब सरस्वती जी पे सहन नहीं हो तो वराक का अर्थ किया सनातकोस्वाम जी, जी ने वरम कथयती इत वराक रूपोस्म जी तो प्रयोग कर रहे हैं वराक माने तुच्छ मैं नाचिस इस लीला का गायन कर रहा हूं परंतु श्री जीव गोस्वामी ने व्याख्या की वराकर्थ वरम कथेति कथित वराकह जो श्रेष्ठ तत्व का निरूपण करें रस तत्व का निरूपण करें वे वराक ऐसे श्री जीव गोस्वामी श्री के श्री चरणारूंद में कोट कोट बंधन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय ये श्री रूप संगम नामक जो लीला है उसका यहाँ पर इस अध्याय में वर्णन किया गया